एक सौ अठारहवां अध्याय हिमालय की अनोखी शोभा तथा आश्रम का सूत जी कहते हैं ऋषियों दैवयोग से महाराज पुरुवा उसी पर्वत राज के परम सुरम्य प्रदेश में पहुँच गए जो अन्य मनुष्यों के लिए अगम्य था जहां से नदियों में श्रेष्ठ इराउती निकली हुई थी वह देश मीग के समान शामु था तथा अनेकों प्रकार के वृक्ष समूहों से घिरा हुआ था। वहां शाल, साखू, ताल, ताग, तमाल, करनिकार, कनेर, शामल, सेमल, नग्रोध, बरगद, अस्वस्थ, पीपल सिरीश, सिरसा, सिंशपा, सीशम, स्लेशमातक, लहशोरह, आमलक, आमला, हरीतक, हर्रे, विभितक, बहिरा। भृज भोजपत्र मुंजक मूज बाण वृक्ष साखू का एक भेद सप्तक छद छितवन महानिंब बकैन नीम निर्गुंडी सिंदुवार या सेफाली हरिदुम दारु हल्दी विशाल वृक्ष देवदारु काले यक अगर पद्मक पद्माख चंदन बेल कैथ लाल चंदन आम्रात एक लता अरिष्टक रीठा अक्षोट तीलू या अखरोट अब्दक नागर मोथा अर्जुन सुंदर पुष्पों वाले हस्तिकर्ण पलाश खिले हुए फूलों से युक्त कोविदार कचनार प्राचीना मलक पुराने आमलक के वृक्ष धनक धनेश मराठक बाजरा खजूर नारियल प्रियाल पियार इसके फलों की घिरी चिनाजी होती है आम रातक आमड़ा इंगोद हिंगोट तंतुमाल पटुआ सुंदर धाव के वृक्ष काश्मरी शाल प्रणी जाती फल जाय फल पुंग फल सुपारी कटु फल काय फल इलायची की लताओं के फल मंदार कोविदार कचनार किंशुक पलाश कुशमान्शुक एक प्रकार का अशोक यवास जवासा शमी तुलसी, बेत, जल में उगने वाले बेत, हलके तथा गाढ़े लाल रंग वाले नारंगी के वृक्ष, हेंग तथा प्रयंग बड़ी पीपल के वृक्ष भरे पड़े थे। साथ ही लाल अशोक, अशोक, आकल, अकरकरा, अविचारक, मुचकुंद, कुंद, आटरूष, अरूसा, परूषक, फालसा, की चिरायता, किंकी रात बबूल कीतकी सफेद कीटकी सौभांजन सहिजन, अंजन कलिंग सिरसा निकोटक अंकोल स्वर्ण कैसे चमकीले सुंदर वलकल से युक्त विजयसाल के वृक्ष असना कामदेव के बाणों के से आकार वाले सुंदर आम के वृक्ष पीली जुही सफेद जुही मालती चंपा के समूह तुंबर एक प्रकार की धनिया अतुंबर, मोच, केला या सेमल, लोच, गोरख मंडी, लकुच, बड़हर, तिन तथा कमल के फूल, कामियों को प्रिय लगने वाले पुष्पांकुरों, कुडमलों तथा प्रफुल्ल पुष्पों से युक्त चब्ब्य चाब नामक वृक्ष, बकुल, मौलसिरी, पारिभद्र, धरहद, हरिद्रक, धारा कदम्ब, कदम्ब का एक भेद कुटज कुरैया पर्वत शिखरों पर उगने वाले कदंब आदित्य मुस्तक मदार कुंभ गुग्गुल का वृक्ष कामदेव का प्रिय कुमकुम केसर कटुफल कायफल बेर दीपक की भांति अत्यंत चमकीले कदंब लाल रंग के पाली पालीवत के वन श्वेत अनार चंपा के वृक्ष बंधूक दोपहरिया सवनधूक तिल का पौधा कुंजु के समूह, लाल गुलाब के कुसुम, मलिका, करवीरक कनेर, कुर्बक, लाल कट्सरेया, हिमवर, जंबू, छोटी जामुन या कट जामुन, निर्ब जंबू, बड़ी जामुन, बिजावरा, कपूर, गुरु, अगुरु, बिंब एक भल, प्रतिबिंब और संतानक वृक्ष, कल्प वृक्ष, वितान की तरह फैले हुए गुगुल वृक्ष हिंताल स्वीट ईंग केतकी कनेर अशोक चक्रमर्दन चकवड़ पीलू धातकी धव, घने चिल्बिल तिंत डीक इमली लोध बिडंग छीरी काद्रुम खिरनी अश्मंतक लहसोड़ा काल रक्तचित्र नाम का एक वृक्ष जंबीर श्वेतक वरुण या वर्णा नामक एक वृक्ष विशेष भल्लातक भिलावा इंद्रयव बलगुज सोमराजी नाम से प्रसिद्ध सिंदुवार करमर्द कराउंदा कासमर्द कसौदी अविष्टक मिर्च वरिष्ठक हुरहुर रुद्राक्ष के वृक्ष अंगूर की लता सप्तपर्ण पुत्र जीवक पतजुग कंकोलक शीतल चीनी लौंग पद्रुम दालचीनी और पारिजात के वृक्ष लहलहा रहे थे कहीं पिपली पीपल तथा कहीं नागवल्ली की लताएं फैली हुई थीं कहीं काली मिर्च और नौमल्लिका की लताओं के कुंज बने हुए थे कहीं अंगूर और माधवी की लताओं के मंडप शोभा पा रहे थे कहीं फलों से लदी हुई नीले रंग के फूल वाली लताएं कहीं कुंभरे तथा की लताएं और कहीं घुघुची, परवल, करेला, इवन करकोटकी, पीत घोषा की लताएं शोभा दे रही थी कहीं बैगन और भटकियाँ के फल, मूली, जड़ वाले साग तथा अनेक प्रकार के कांटेदार वृक्ष शोभा पा रहे थे, कहीं स्वेत कमल, कंद विदारी, रुरुट, एक फलदार वृक्ष, स्वादुकंठक, सफेद पिदालू, भान्दीर एक प्रकार का वट, बी दुसार, विदार कंद, राजमुक्ब, बड़ी जामुन, वालुक, एक प्रकार का आमला, सोवर सूर्यमुखी तथा सभी प्रकार के सरसों के पौधे भी विद्यमान थे। काकोली, कंकोल, छीर का कंकोल का एक भेद, छत्रा, छत्ता, अतिछत्रा, ताल मखाना, कास मर्दी, कंदल, केले का एक भेद कांडक, करेला, छीर साक, दूधी, काल शाक, करेमु नामक शाकों, सेम की लताओं तथा सभी प्रकार के अन्यों के पौधों से वह सारा प्रदेश सुशोभित हो रहा था। मरेश्वर वहां आयु यश और बल प्रदान करने वाली बिद्धा और मृत्यु के भय को दूर करने वाली भूख प्यास के कष्ट की विनाशिका एवं सौभाग्य प्रदायिनी सारी और औषधियां चित्र विचित्र रूप में देदीप्यमान हो रही थीं वहां बांस की लताएं फैली थीं तथा पोले बांस हवा के संघर्ष से शब्द कर रहे थे चंद्रमा के समान उज्जवल कास पुष्पों सरपत कुछ और ईख के परम मनमोहक तथा मनोरम एवं दुर्लभ कपास और मालती के वृक्षों अथवा लताओं से वह वन्य प्रदेश सुशोभित हो रहा था। वहां मन को चुरा लेने वाले उत्तम जाति के केले के वृक्ष भी लहनहार रहे थे। कई-कई प्रदेश मरकत मढ़ी के तुल्ले हरी-हरी घासों हरी से हरे-भरे थे। कहीं कुमकुम और इरा एक प्रकार की नशीली बीठी लता के पु ही तगर अति विशा अती नाम की जहरेली औशद, और षदी और गुग्गुल की भिनी सुगंद फैल रही थी कहीं कनेर के पुस्पं भूम पर फैली हुई लताओं के फूलों जंगबीर भि्छों और घासों से भूम सुहावनी लग रही थी जिस पर तोते विचर रहे थे कहीं सृंहबेर अदरख अजमोदा कोबेरक तुनी और प्र्यालक छोटी के वृक्ष शोभा पा रहे थे तो कहीं अनेकों रंग के सुगंधित कमलों के पुष्प खिले हुए थे उनमें कुछ पुष्प उगते हुए सूर्य के समान लाल कुछ सूर्य सरीखे चमकीले एवं चंद्रमा केसे उज्जवल थे कुछ स्वर्ण सदृश पीतोजल कुछ आलसी के पुष्प के समान नीले तथा कुछ तोते के पंख के सदृश हरे थे इस प्रकार वहां की भूमि इन पांचों रंगों वाले तथा अन्यान रंग विरंगे। अस्थल पुष्पों से आच्छादित थी यह वनस्थली देखने वाले की दृष्टि को आनंददायक एवं चंद्रमा सरीखे उज्ज्वल कुमुद पुष्पों तथा अग्नि की शिखा के सदृश एवं हाथी के मुख में संलग्न उज्ज्वल उत्पन्न नीमे उत्पन्न कलहार गुंजातक गुबची कसेरुक कसेरा श्रृंगातक सिंघारा अनाल करत कसुंभ तथा चाँदी के समान उज्जवल उत्पनों से सुशोभित थे इस प्रकार वह प्रदेश जन कमल एवन स्थल मूल फल और पुस्तुों से विशेष सोभायमान था नरेश्वर वहां मुनियों के खाने योग अनेपू प्रकार के निवार तिंनी भी उगे हुए थे